गीता तत्व चिंतन तस्मा योगी भवार्चुना 340 योग जिज्ञासा की महत्वा श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया है कि योगस्या जिज्ञासुरपि ही शब्द ब्रह्माति वर्तते निसंदेह योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है इस कथन को व्याख्याकारों ने योग की स्थिति माना है यहाँ पर ध्यान योग का ही प्रकरण चल रहा है जो हमारे भीतर समत्व भाव को स्थापित करता है जब तक हमारा चंचल मन शांत नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की साधना फलवती नहीं हो पाती प्रकारांतर से देखें तो हर साधना प्रणाली मन को शांत करने पर ही जोर देती है इसके लिए ध्यान योग राजमार्ग है तो श्लोक के उत्तरार्थ में कहा जा रहा है कि ऐसे ध्यान योग का समत्वरूप बुद्धि योग का जिज्ञासु भी निसंदेह शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है शब्द ब्रह्म के अर्थ को लेकर व्याख्याकारों में पर्याप्त मतभेद है पर अधिकांश व्याख्याकार इसमें एक मत हैं कि उसका अर्थ होता है वेद और यहाँ पर उसका विशेष अर्थ है वेद के कर्मकांड में प्रतिपादित लोक कहा जा चुका है कि वेद के मोटे तौर पर दो विभाजन किए जाते हैं कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में स्वर्गादी लोक प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न कर्मानुष्ठों का वर्णन है सामान्यतः वेद कहने से उसके इसी कर्मकांड का बोध होता है जहां सकाम कर्मानुष्ठान और उनसे मिलने वाले स्वर्गवादी भोगों का विवरण दिया गया है अतः शब्द ब्रह्म को पार करने का अर्थ हुआ कर्म के मिलने वाले भोगों की चाह से ऊपर उड़ जाना यह मानो अर्जुन के मन में इस संबंध से उठने वाली अंतिम शंका का उत्तर है अर्जुन को लगा कि पूर्व जन्म में योगाभ्यास यदि तगड़ा रहा हो तब तो उसका प्रबल संस्कार इस जन्म की परिस्थितियों पर हावी हो जाएगा किंतु यदि पूर्व जन्म में उसने अभ्यास का मात्र आरंभ ही किया हो तो उसके संस्कार में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि इस जन्म की परिस्थितियों को दबाकर कर वह योगाभ्यास में ही लग जाए भगवान कृष्ण अर्जुन के मन की बात भाप लेते हैं और योग का महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि अर्जुन योग इतनी उत्तम वस्तु है कि जिसने उसकी जिज्ञासा भी, भी की हो उसको जानने की इच्छा भी की हो वह भी वेदोक्त सकाम कर्मों के फल से कहीं अधिक फल पा लेता है फिर जो अभ्यास में प्रवृत्त हो गया उसका तो कहना ही क्या